परिणाम है जो आज से जो जो तो दिखाई दे रहा है सब क्या अचेतनी तो, तो है न और ये देखना अचेतन का परिणाम करना और सृष्टि है और क्या है की क्या चेतन से विकास न और चेतन का विकास करना है ना चेतन के ज्ञान का विकास करना चेतन के ज्ञान कैसे शरीर इंद्रिय के शरीर इंद्रिय प्रदान पूर्वक शरीर इंद्रिय किसको देते हैं भगवान की चे, तो, चेतन को शरीर इंद्रिय प्रदान पूर्वक उसके ज्ञान का विकास करना अचिदा परिणम चाह करना और चेतन को शरीर इंद्रिय प्रदान पूर्वक उसके ज्ञान का विकास करना या शरीर इंद्रिय प्रदान पूर्वक चेतन के ज्ञान का तो चेतन के ज्ञान का विकास ही क्या है जीव की सृष्टि है जीव के ज्ञान का विकास ही क्या है जीव की तो क्या कि ये जो जीव नहीं था इसका अपूर्ण जीव उत्पन्न होता है क्या है ना तो जीव के ज्ञान का विकास और जीव के ज्ञान का विकास कैसे होगा शरीर इंद्री के ज्ञान हाँ, तो का विकास करना यह जीव की सृष्टि अलग है जीव की सृष्टि यही है चलिए अब ध्यान देना तो सृष्टिकरण हो गया ना अब इसकी करण आप समझेंगे कि भगवान जन्माद्यस्य यथो तो वान भूतानी जायते जीवंती अच्छा तो जी उत्पन्न हुए प्राणी जिसके द्वारा जीवित रहते हैं या उत्पन्न हुए प्राणी जिसके द्वारा स्थित रहते हैं है ना उत्पत्ति और विनाश के मध्यवर्ती अवस्था क्या होती है स्थिति स्थिति है ना स्थिति को भगवान जगत की स्थिति करते है इसका मतलब समझिए इसकी कर्णम क्या इसकी कर्णम क्या है ना सत्या नाम जल धारावत सृष्टि कर लेना सृष्टेश है ना ये सृज क्या धातु क्या नहीं? नहीं नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो करो हाँ सृज धातु से किताब प्रत्यय करके सृष्टि बनेगा ना सब पूछा नहीं सृष्टेश रचे गयी रचे गये अब ध्यान देना करणम देखिए देखिए घट को सृष्टि कहें घट की सृष्टि और घट को सृष्टि कहेंगे घट को सृष्ट कहेंगे घट के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा सृष्ट बताइए और सृष्टि किसकी घट की तो जिसकी सृष्टि होती है उसको क्या कहते हैं सृष्ट तो यहाँ पर वस्तु का विशेषण है ना वस्तु सु का विशेषण है तो वस्तु की सृष्टि होगी और वस्तु क्या होगी सृष्ट इसलिए सृष्ट सुपाठ ठीक है विशेषण होने से अब देखना कि सस्या नाम जल, हुआ प्रकार जल hmm. जिस प्रकार जल की धारा खेत में जल लगाते हैं ना जल का धारा मतलब जल जल की धारा जली होती है hmm. जिस प्रकार जल की धारा सस्य में प्रवेश करके सस्य कहते हैं किसको पेड़ पौधों को फसल को hmm. जिस प्रकार जल धारा पौधों में जिस प्रकार जल धारा पौधों में प्रवेश करके पौधों में अपनी तरफ से जोड़ना पड़ेगा जलधारा हुआ था ना तो जिस प्रकार जलधारा पेड़ पौधों में प्रवेश करके उनमें स्थित होकर के उनकी रक्षा करती है किसकी रक्षा करती है सस्यों की यदि यदि लंबे समय तक सस्यों को पानी ना मिले तो क्या होंगे वो खत्म हो जाएंगे सूख जाएंगे सूख जाएंगे ना है ना तो, तो फिर रक्षा उनकी कौन कर रहा है कौन उनकी स्थिति बनाए रखा है बता समझ में लंबे समय तक सस्यों को पानी न मिलने पर वे सूख रहते हैं ना तो उनकी रक्षा करने वाला या उनकी स्थिति बनाए रखना इसको बनाए रखने वाला कौन होता है उनमें तो स्थित हो कर के किनमे जिस प्रकार जलधारा सस्यो में प्रवेश करके उनमें स्थित हो करके कर। उनकी रक्षा करती है उनकी उसी प्रकार भगवान श्रिष्टेश वसु उसी प्रकार भगवान रचे गए पदार्थों में प्रवेश करके रचे गए पदार्थों में प्रवेश करके उनकी उनमें इस... स्थित होकर के उनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं बात आती है समझ में जिस प्रकार जलधारा सस्यो में प्रवेश करके उनमें स्थित होकर के उनकी रक्षा करती है उसी प्रकार परमात्मा रचे गए पदार्थों में अनुप्रवेश करके प्रविष्ट होकर के रचे गए पदार्थों में प्रवेश करके उनमें स्थित होकर के उनके द्वारा की जाने वाली सबकी रक्षा या उनके द्वारा सब प्रकार से रक्षा करना ही इसकी करना है सब प्रकार से रक्षा करना ये क्या है कि रचे गए पदार्थों में अनुप्रवेश करके उनमें स्थित होकर के उनकी सब प्रकार से रक्षा करना ही इसकी करना है इसकी करना क्या है उनकी सब प्रकार से रक्षा जिस प्रकार प्रवेश करके उनमें स्थित होकर उनकी सब प्रकार से रक्षा करती है उसी प्रकार भगवान सभी वस्तुओं में प्रवेश करके स्थित होकर के उनकी सब प्रकार से रक्षा करना ही क्या है, इस्तित्ति इस्तित्ति करना है। कौन करता है लगा लेना वापस अपने बना लेना जैसे हो चलिए स्त्री आगे हाँ बंदी ध्यान रखना ईश्वरी करना यही भगवान की सब में सुबह सुनकर सबको स्त्री कर रहे हैं सब में चेतन सब चेतना तो मैं भगवान स्थित है तो उत्पत्ति हो गई स्थिति हो गई अब क्या आ गया अपना लय उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है इस प्रयाण को प्राप्त होते हुए सभी चराचर जगत जिनमें लीन हो जाता है तो सभी के लय के कारण भी भगवान है, है ना स्थिति करने वाली श्रुति है ना एनता स्थिति करने का प्रतिपादन श्रुति किस प्रकार करती है एन जाता जीवंती ऐसा करती है अब ध्यान देना भगवान जगत का संहार कैसे करते हैं ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं हम्म, देखो, जैसे कि कोई उद्ध पुत्र होता है ना, जो पिता की बात नहीं मान करके निषि विक्रम करता रहता है उद्दंडता करता रहता है है ना अपराध करता रहता है तो पिता क्या करते हैं उसको जो है रस्सी से बांध लेते हैं देखा है ऐसा बंध देते हैं लड़कों जो इधर उधर भागने भागते नहीं मानते रस्सी से बांध लेते हैं जाओ तुम कर देते हैं नाम अवनीत पुत्रा क्रीमाणम निकट बंधनम यू जिस प्रकार अवनीत मतलब उद्दंड है ना जिस प्रकार पुत्र का पिता के द्वारा जंजीर से बंधन किया जाता है जिस प्रकार पिता के द्वारा जिस प्रकार पुत्र का पिता के द्वारा जंजीर से बंधन किया जाता है पिता के द्वारा किया जाने वाला जंजीर का बंधन है ना? जिस प्रकार पिता के द्वारा अभिडंड पुत्र का जिस प्रकार अभिनीत पुत्र का पिता के द्वारा जंजीर से बंधन किया जाता है उसी प्रकार विषयांतरे सभी अन्य विषयों में आसक्त मतलब संसारी विषयों में आसक्त कौन होते हैं जीव प्रसक्ता जीवानाम संसारी विषयों में आसक्त जीवों के करणों का संहार कर देना जीव के करणों का नाश कर देना संघार जीव के करणों का नाश कर देना क्या है हाँ संसारी विषयों में प्रसरत जीव के करणों का जीव के करण क्या है शरीर इंद्री शरीर लेकिन यह करण शब्द जो सब का लेना वो शरीर इंद्रिय और विस्तियों का संघार कर देना प्रल काल में भगवान क्या करते हैं सब खत्म कर देते शरीर इंद्रिय और का संघार कर देना क्या है शरीर इंद्रिय और विषयों का नाश कर देना क्या है संघार लग जाएगा दोबारा लगाना कि जिस प्रकार उदंड पुत्र का पिता के द्वारा जंजीर से बंधन किया जाता है युव है ना युव उदाह जिस प्रकार पुत्र का पिता के द्वारा बंधन किया जाता है उसी प्रकार सांसारिक विषयों में आसक्त जीव के शरीर इंद्रियों का नाश करना ही नहीं उसी प्रकार सांसारिक विषयों में आसक्त जीवों के शरीर इंद्रियों का नाफ करना ही संहार करना, करना, करना है जीवों के शरीर इंद्रियों का नाप करना ही क्या है या जीवों के शरीर इंद्रिय और विषय भोग्य पदार्थों का जीव के शरीर इंद्रिय और भोग के पदार्थों का नाश करना ही क्या है संघार करना संघार सबका नाश होता है ना इसलिए शरीर इंद्रिय और भोग पदार्थ सब ले लेना शरीर इंद्रिय और भोग्य पदार्थों का या विषयों का नाश करना ही संघार करना है लग गया अब सुनो इस यहाँ पर एक सुनिए क्या क्या प्रलय काल में परमात्मा कैसे रहते हैं नहीं प्रदय काल में परमात्मा कैसे रहते हैं अब तो जीव भी कने शुरू से रहता है जीव के क्या है देखो शरीर इंद्रिय नष्ट हो गए ना शरीर इंद्रिय नष्ट हो गए तो शरीर इंद्रिय के बिना तो जो है ना वो रहता है, में। के रहता है उसके आधार को भगवान, है। भगवान भगवान तो हरिस्थिति में आधार है उसके है ना शरीर इंद्रिय के बिना रहता है ठीक है बिना शरीर इंद्री के रहता है शरीर इंद्री से युक्त होने पर ज्ञान गुण का विकास होता है वो स्वयं प्रकाश तो हमेशा ही है लेकिन परमात्मा को जानता है क्या जो मुक्त नहीं हुए तो परमात्मा को तो नहीं जानते है ऐसे स्वयं प्रकाश तो है ही लेकिन परमात्मा को तो नहीं जानता है अपने रूप से तो ऐसा समझ लेना वो जिंदगी के बिना ही पड़ा रहता है जैसे नहीं।, नहीं रहता है इसी प्रल अवस्था में कोई प्रबोध नहीं।, नहीं रहता है ध्यान जीव, जीव इस सुधर जाएगा ऐसा समझ करके भगवान मनुष्य जमे लेते हैं ऐसा समझिए है? जैसा की घर में बच्चे देर तक सोते रहते हैं और सोने में उनको बहुत अच्छा लगता है जगाने पर रोने लगते हैं लेकिन माता उनको जगा करके और दाँट फटकार करके विद्यालय भेज देती है है ना? तो अब देखना तो बच्चे जो है ना देर तक सोने वाले बच्चों को माता जगाकर विद्यालय भेजती है माता के जगाने पर। लेकिन वो माता की करुणा कही जाती है कि वो मतलब वो निर्दयता कही जाती है करुणा ही है ना उसी प्रकार भगवान करुणा करके ही क्या करते है सृष्टि करते हैं है ना कि ये इसलिए सभी इंद्री दे देते है कि ये भक्ति करके ये आतंक दुखों की निवृत्ति कर ले ये भक्ति करके मेरा साक्षात्कार करके कर दुखों की आतंक की निवृत्ति कर ले इस अभिप्राय से ऐसे शुभ अभिप्राय से भगवान उसको मनुष्य जन्म देते हैं है ना जैसे वहाँ माता की दया इसी भगवान की दया ही है सृष्टि भी दया मूलक है तो जीव इस बार सुधर जाएगा ऐसा समझ करके भगवान क्या देते हैं मनुष्य जन्म और फिर भी कुछ अपना कर कोई भक्ति करता है क्या लेकिन भगवान अभी आशा नहीं छोड़ते हैं चलो आगे सुधर जाएगा ऐसा इस अभिप्राय से भगवान बार बार मनुष्य जन्म देते रहते हैं लेकिन जीव क्या करता है पाप कर्म करके अपनी दुर्वासनाओं को हमेशा बढ़ाता रहता है पाप कर्म करके दुर्वासनाओं को हमेशा बढ़ाता रहता है तो इसलिए भगवान उसकी पाप और वासनाओं को दबाने के लिए संहार कर देते हैं पाप और वासनाओं को दबाने के लिए क्या कर देते हैं संहार कर देते हैं ये है लग गया तो जैसे क्या है कि उपकारी पिता उपकारी पिता अवनीत पुत्र को कुमार से हटाने के लिए जंजीर से बांध देता है उपकारी पिता अवनीत पुत्र को क्यों बांध लेता है जंजीर से कुमार से हटाने के लिए जंजीर से बांध देता है वैसे ही क्या है की हजारों माता पिता से भी अधिक उपकार करने वाले भगवान विषय प्रवण को विषयों की ओर दौड़ने वाले जीव को विषयों से हटाने के लिए शरीर इंद्री और भोग्य पदार्थों का लय कर देते हैं है ना वो भगवान क्या कर देते हैं कर देते हैं तो ये हो गई अच्छा ठीक है अभी देखेंगे ऐसा लगा लेना सृष्टि आदि प्रेम स्त्रे संगे क्या बनेगा श्रेस द द ये क्या मुनीम नमस्कृत मतलब क्या है यदि सृष्टि आदि त्रेस होता तो ऐसा कर लिया जाता सृष्टि आदि तीनों में ये प्रत्येक चार प्रकार का है पर ऐसा नहीं है तो नहीं है ना सख्ती वो वचन तो नहीं है ना सृष्टि आदि त्रयम तो ऐसा कर लेना इदम सृष्टि आदि त्रयम और निरूपितम का अध्ययन कर लो कि सृष्टि आदि तीन कार्यों का निरूपण हो गया इदम से कार्यम सृष्टि आदि तीन कार्यो का निरूपण हो गया अब तेसु का अध्याय कर लो उनमें से प्रत्येक चार प्रकार वाला है उनमें से प्रत्येक कौन सृष्टि स्थिति और प्रलय ठीक है सृष्टि आदि तीन का अनुरूपण हो गया कार्यम सृष्टि आदि तीन कार्यों का अनुरूपण हो गया है ना और उनमें से प्रत्येक के कितने वेद हैं? चार देखो स्थिति और संघार को भी इन्होंने परिभाषा कर दी ना हाँ भी समझना चाहिए स्थिति क्या है संघार क्या है ऐसा अब देखिए तो चार प्रकार का है ये विष्णु पुराण के आधार पर ये चार वेद बता रहे हैं अच्छा जी विष्णु पुराण की संख्या मैं आपको बता दूंगा लिख लो संख्या क्या है विष्णु पुराण की 122 बाईस, बाईस से 41 क्या हाँ 22 से 41 मतलब विष्णु पुराण के प्रथम अंश का विष्णु जैसे भागवत में स्कंद है ना तो उसमें क्या अंश है तो विष्णु पुराण के प्रथम वंश के बाईसवें अध्याय 22 बाईस और 22 से लेकर इकतालीस लोग विष्णु पुराण का तो पारण करना ही चाहिए बहुत अच्छा पुराण है देखना चाहिए इस पर तो कई टीकाएं हैं, इस पर श्रीधर स्वामी की टीका है श्रीधरी विष्णुचित्त स्वामी की व्याख्या है विष्णुचित्त की और जो चित्सुख ही लिखा है ना चित्सुख मुनि ने उनकी भी विष्णु पुराण का व्याख्या है तो अच्छा जी तो एक अच्छा पुराण है इसको पढ़ना चाहिए लगाइए तो वहां ये सब बताया है तो चार प्रकार को तो देखेंगे मतलब सृष्टि काल प्राप्त होने पर है ना प्रसातायाम कोष्ठक में पड़ा हुआ है सृष्टि प्राप्त होने पर अर्थ कर लेना सृष्टि काल में सृष्टि अब सुनो इसको आप ऐसे समझेंगे की ही किसने एक किया उस परमात्मा ने क्षण का क्या संकल्प परमात्मा ने संकल्प किया और संकल्प करके क्या है उन्होंने जगत की रचना कर ली है ना तो जब भगवान जो है सृष्टि करते हैं ना तो जैसे वहाँ छांदोग में आए कितने भूत तीन और उसमें पांच आए गैत्री में और इधर उधर से सब जो देख मिला करके देखेंगे ना स्तुति से अविरुद्ध जो स्मृतियां है ना सब तो मिलाकर देखेंगे तो महादादी के क्रम से सृष्टि किस क्रम से भूमि रापो अनो वायु खनोबुद्धि अहंकारितियाँ है।, है ना सब आ गया ना आ तो सूर्य से अग्रुद मानी जाती है तो सबको लेते तो जो भगवान ने सृष्टि करते हैं संकल्प तो से तो महा के क्रम से महाथ अहंकार एकादश इंद्रिया तनवात्रा या पंचभूतों की सृष्टि सृष्टि हो गई ना अब सृष्टि करके भगवान क्या करते हैं उनका पंचीकरण कर देते हैं क्या करते हैं और पंचीकरण करके ब्रह्मांड का निर्माण करते, करते हैं और ब्रह्मा जी को बना देते देंगे पंचीकरण करते हैं भूतों से किसका निर्माण और फिर ब्रह्मा जी को बना देते हैं तो ध्यान देना ब्रह्मा जी के बनाने तक सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं इस सृष्टि को अध्यारक सृष्टि कहते हैं क्या कहते हैं साक्षात सृष्टि अथवा अधारक सृष्टि कहते हैं भगवान नारायण जितनी सृष्टि उसपे हम करते हैं लग गया अब आगे की सृष्टि के लिए किसको बनाया भगवान ने वाता इसमें फिर कौन करेगा ब्रह्मा तो उस समय भी ब्रह्मा के अंतर्यामी रूप से भगवान ही कर रहे हैं वाता इसमें तो ये जो ब्रह्मा के जो फिर जो सृष्टि ब्रह्मा करेंगे वो भगवान की अद्वारक सृष्टि कही जाएगी कैसी सद्वारक ब्रह्मा के द्वारा हो रही है ना आके उनके अंतरयामी रूप से भगवान ही कर रहे हैं तब प्रयोजक कर्ता कौन हो जाते हैं भगवान और प्रयोजकर्ता कौन हो जाते हैं ब्रह्मा जी बताए समझ में और ब्रह्मा क्या करते हैं दक्ष आदि प्रजापतियों की को उत्पन्न करते हैं ये प्रजापति क्या है कि प्रजा की वृद्धि करने वाले मानसी हैं है, है ना प्रजा की वृद्धि करने वाले मारसी है तो जो प्रजापति सृष्टि करते हैं तो उनके अंतरयामी रूप से भगवान ही करते हैं बताती इस समझ में और यह सृष्टि किसी न किसी काल में होती है तो सृष्टि के प्रति कालवी कारण है ना और फिर सृष्टि प्रक्रिया में क्या सभी जीव शामिल हो जाते हैं देवता के मनुष्य पशु पक्षी की सब सृष्टि पैदा कर रहे हैं तो सब के अंतर्यामी रूप से कौन कर रहा है भगवान तो ब्रह्मा के उत्पन्न करने तक भगवान की सृष्टि कैसी है अधारक है और बात की सृष्टि कैसे इनके द्वारा है सब अंतर्यामी रूप से सृष्टि चल रही है न बताइ में सृष्टि चली रही है सृष्टि चल रही जिनकी सृष्टि हो जाती हुई स्थिति हो रही है बताइए समझ में सृष्टि चलती रहती है यही बता रहे हैं चार प्रकार इसमें देखेंगे सृष्ट्र सृष्टि प्राप्त होने पर या काल आने पर काल आने पर ब्रह्मा जो पहले सृष्टि आई थी ना इसमें वो कैसी थी आध्वारक सृष्टि थी पहले है ना कि सृष्टि आने पर ब्रह्मा प्रजापति काल और जन, सकल जंतु क्या सकल जंतु नाम अंतरयामी सन और सकल जीवों के अंतर्यामी होकर और सकल जीवों के सृज मतलब रचना करते हैं तो ये सृष्टि समझना है वृष्टि सृष्टि कौन सी सृष्टि और पहले की समृष्टि सृष्टि कौन करते हैं भगवान इसको वृक्ष सृष्टि कहिए अथवा सदवारक सृष्टि कहिए? और पहले की सृष्टि कैसी है समृष्टि सृष्टि ये ध्यान रखना अब यहाँ पर ध्यान देंगे की गुण इतनी रजोगुण युक्ता को छोड़ करके पंक्ति लगाइए रजोगुण युक्त को फिर लगा देंगे है ना सृष्टि काल आने पर ब्रह्मा प्रजापति काल काल मतलब समय काल का क्या है सृष्टि किसी ने किसी काल में होगी तो काल भी हेतु बनता है ना सृष्टि काल आने पर ब्रह्मा प्रजापति काल क्या सकल जंतु नाम और सभी प्राणियों के अंतर्यामी होकर रजोगुण से युक्त होकर भगवान सृष्टि करते हैं रजोगुण युक्ता को छोड़कर सम्थी लग जाएगी रजोगुण युक्ता को देखो ध्यान देना कि ये तीनों गुण किसके हैं प्रकृति के है ना आत्मा के गुण है क्या hmm. है ना आत्मा तो गुणातीत है आत्मा के गुरी गुण hmm. कौन से गुण आत्मा के नहीं है तो ये तो ये तो ये। hmm. अच्छा सुनो लेकिन फिर भी जो संसारी जीव है ना जो संसार बंधन में पड़े हुए जीव है वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते नहीं प्रकृति के गुणों से प्रभावित होते बात समझ में आती है ना सत्व रजतम इन गुणों से प्रभावित होते हैं गुणों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं गुणों से कौन कार्य करता है गुणों से प्रेरित होकर संसारी जीव है गुणों से प्रभावित कौन होते हैं गुणों से प्रेरित होकर कार्य कौन करते हैं यद्यपि जो जीवात्मा है ना संसार बंधन में रहने वाली जीवात्मा के भी सतुरस्तम गुण तो नहीं है ना है जीवात्मा की उपाधि जो शरीर है उस शरीर में इंद्रियों के सतुरस्तम गुण है बात है समझ में और शरीर इंद्रिय जिसके है उसके गुण है क्या गुण तो उसके भी नहीं है लेकिन वो इन गुणों से प्रेरित होकर कार्य करती, करती है कि नहीं करती गुणों से प्रभावित होती है आत्मा बात समझ में आती है यदि यद्यपि आत्मा भी गुण नहीं है फिर भी वो गुणों से प्रभावित होती है उसकी प्रकृतियाँ क्या है की गुणों से प्रेरित है ये बात ठीक है ना अब देखना तो अब यह जीवात्मा भी क्या है की गुणातीत है भगवान भी गुणातीत है गुण तो प्रकृति के ही है लेकिन ध्यान देना कि जब संसारी प्राणी को ये गुण प्रभावित करते हैं तो संसारी प्राणी कार्यों में प्रवृत्त होता है तो किस गुण से प्रवृत्त होता है रजोगुण रजुगु। प्रवर्तक है किस गुण से प्रवृत्त होता है बताइए समझ में तो जो रजोगुण में प्रवृत्त होता है संसारी जीव तो उस आत्मा का गुण है क्या रजोगुण रज किसका गुण है श्री इंद्री का पदार्थ होगा उसका गुण तो नहीं है फिर प्रभावित होकर कार्य कर रहा है बताइए समझ में तो ये ध्यान देना जो व्यक्ति सृष्टि करने वाले सभी क्या हैं जीव हैं व्यक्ति सृष्टि करने वाले सभी क्या हैं जीव हैं है। तो ये गुणों से प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं तो इनको कहा जाएगा रजोगुण से युक्त होकर कार्य कर रहे हैं और इनके अंतरात्मा भगवान को भी उपचार से कह दिया गया रजोगुण से युक्त होकर के भगवान तो कभी युक्त होते ही नहीं है और गुणों से प्रभावित संसारी जीव है भगवान तो गुणों से प्रभावित भी नहीं है भगवान गुणों से संसारिक जीव के अधीन अधिन है भगवान की त्रिवृतिया गुणों के अधीन नहीं है फिर भी क्या है कि रजोगुण वाले जीव के अंतरात्मा होने से उनको भी क्या दे दिया रजोगुण से युक्त परम्परिया परम ऐसा समझ लेना जी देखिए सृष्टि के लिए रजोगुण अपेक्षित होता है कार्य करने के लिए पंक्ति लगाइए सृष्टि का लाने पर ब्रह्मा प्रजापति काल क्या सकल जंतु नाम और सभी जीवों के ये ब्रह्मा प्रजापति सकल जीव ये सब कैसे हैं रजोगुण से प्रभावित है कैसे ये ब्रह्मा प्रजापति काल और सकल जीवों के अंतर्यामी होकर रजोगुण से युक्त होकर भगवान क्या करते हैं सृष्टि करते हैं लग जाएगी रजोगुण करो करोती है ना सृष्टि को करते हैं किसकी जगत की ठीक है तो जगत की सृष्टि करते हैं लग गया सृष्टि को करते हैं किसकी जगत की तो करता ले लेना जगत ठीक है जगत की रचना करते हैं स्थितो प्रसा स्थिति काल आने पर भगवान जगत की उत्पत्ति करते हैं फिर के बाद क्या करते हैं स्थिति करते हैं ठीक है ध्यान देना ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे त्रिदेव सुने जाते हैं ना है। ब्रह्मा क्या करते हैं उत्पत्ति संघार कौन करते हैं शिव जी संघार करते हैं स्थिति कौन करते हैं विष्णु तो ऐसा मानना है कि भगवान समस्ती सृष्टि स्वयं करते हैं और फिर ब्रह्मा आदि के अंतर्यामी रूप से सृष्टि करते हैं और इस स्थिति के लिए भगवान स्वयं विष्णु रूप से इस स्थिति के लिए भगवान स्वयं विष्णु रूप से स्थिति करते हैं भगवान स्वयं तृतीयोग तो के मध्य में विष्णु से भगवान ही है विष्णु सेम भगवान ये अभिप्राय से पंक्ति लगाई है। स्थितो की स्थिति काल में विष्णु आदि रूप से अवतरित होकर विष्णु आदि रूप से अवतरित स्थिति काल में विष्णु आदि रूप से अवतरित होकर के स्थिति करना और रक्षा करना एक ही है ना है स्थिति करना और रक्षा करना एक ही है ऐसा समझेंगे अच्छा तो विष्णु रूप से स्थिति करते हैं विष्णु रूप से रक्षा करते हैं और समझ लेना कि राम कृष्ण परशुराम बुद्ध और कल की इन सभी रूपों में अवतरित होकर भगवान क्या करते हैं रक्षा।, रक्षा करते हैं लग जाएगा नहीं। नहीं। समझ में आएगी बात आपको क्या इसकी काल में विष्णु रूप से राम कृष्ण आदि रूप से अवतार लेगा अवतार ले करके कर स्थापित है ना वाकी की समाप्ति में उसका अर्थ है रक्षित रक्षा करते हैं बात ही है समझ में विष्णु रूप से त्रिदेवों के मत में विष्णु से भगवान है जो कि श्री कर रहे हैं रक्षा कर रहे हैं सबकी सब में व्याप्त होकर के और राम रामकृष्ण रूप से अवतरित होकर के भी क्या कर रहे हैं ये सब चीज रक्षा कर रहे हैं भक्तों की मनवादी रूप शास्त्राणी प्रवर्त तो ऐसा लगाना की मनुवादी के अंतर्यामी रूप से मनु आदि के अंतर्यामी रूप से शास्त्रों की रचना करके शास्त्रों की रचना करके देखो मनु है ना आदि से मनु यागवल के पराशर हम्मी तो ये सब क्या लिखते हैं धर्मशास्त्र क्या लिखते है? देखते है? देखते हैं ये स्मृति ग्रंथों को धर्म शास्त्र कहते हैं मनु यागवल के पराशर ये सभी क्या है धर्मशास्त्र के प्रणेता है तो इनके मतलब क्या है कि मनु के अंतर्यामी रूप से कौन शास्त्रों की रचना करता है लग जाएगा और वाल्मीकि के अंतर्यामी रूप से वाल्मीकि क्या लिखते है इतिहास इतिहास क्या है क्या रहा रहा है ना? और व्यास के अंतर्यामी रूप से व्यास ने इतिहास इतिहास पुराण दोनों लिखा। महाभारत पुराण तो ऐसा लगा ना कि यहाँ पर स्थिति काल आने पर विष्णु तथा राम के स्नाधि रूप से अवतार लेकर के मनु यागवल के पराशर वाल्मीकि और ब्यास के अंतर्यामी रूप से शास्त्रों की रचना करके शास्त्रों की शास्त्रों से भी तो रक्षा होती है शास्त्र पढ़ करके जानता है व्यक्ति कि हमको ये अच्छा काम है यह बुरा काम है तो हमको बुरे काम से बचना है तो रक्षा हो जाती व्यक्ति की और वास्तव में यदि सही पूछो तो शास्त्र से बड़ा कोई अपना हित करने वाला नहीं है है ना? भगवान ने गीता में क्या कहा है तस्मा शास्त्र प्रमाणं थे कार्यकार दिवस कर्म कर कि तेरे कर्तव्य व कर्तव्य के निर्णय में क्या प्रमाण है शास्त्र शास्त्रोक्त विधान को जान करके तुमको कर्म करना उचित है शास्त्र को ही भगवान ने लिया है और आज के कलिकाल में तो कोई आश्रय है ही नहीं शास्त्र को छोड़ के है ना कुछ भी नहीं है है ना सब ढोंग पाखंड का युग है बड़े बड़े सिद्ध और ये सब बहुत बहुत आडम्बर का समय है शास्त्र के अलावा कोई आश्रय नहीं है इस बात को ध्यान रखती को क्या कहते हैं शहस्त्र माता पिता से बढ़कर के वास्ल करने वाली मालूम है ना यही आचार्यगण लिखते हैं सहस्त्रों माता पिता से बढ़कर वसल करने वाला शास्त्र है तो शास्त्र से बड़ा कुछ भी नहीं शास्त्र विरुद्ध किसी की बात माननी ही नहीं है कैसा कैसा समय आ रहा है लोग व्यक्ति पूजा के लिए कुछ कुछ बोलते है तुलसीदास ने क्या कहा है उमा राम सम हित कर जग मही गुरु की तू बंधु प्रभु नाही उमा राम सम कर जग माही राम के समान जग में गुरु को भी लिया तुलसीदास ने गुरु पितामा तू बंधु वर्म नही बंधु ना तो गुरु है ना माता है ना पिता है न कुछ नहीं है भगवान के समान हितकर कोई नहीं तुलसीदास ने साफ लिखा है है ना एक तुलसीदास की वचन है तो ये सब भगवान कहते हैं जो जो है शास्त्र की आज्ञा है वही ठीक है भगवान शास्त्र की रचना करते हैं वही आश्रय है शास्त्र की आज्ञा का पालन करने वाले कभी पतन नहीं होता का जहाँ पर आएगा वहां पर बोला था ना उसने की त्रिकोण के बस में कुछ हो जाता है ऐसा और वैसा भी कर सकते, सकते हैं तो मनुवादी के अंतर्यामी रूप से क्या है शास्त्र का निर्माण करके लग गया स्मृति रियासुराण यही तो से शास्त्र है ना औ, और अपोरसे शास्त्र के बारे में योग ब्रह्मांडा पूर्वम योगोत्तम की भगवान सृष्टि करके ब्रह्मा का निर्माण करके ब्रह्मा को वेदोपदेश करते हैं वह से भी होता है ना और बहुत से जो मंत्र द्रष्टा ऋषि समझ में जानते हैं सुना है तो मंत्र द्रष्टा ऋषि किसी गुरुकुल में पढ़ने नहीं जाते वो ध्यान काल में उनके अंदर जो है क्या है कि भगवान वेद मंत्रों का स्मरण कर देते हैं उनको ध्यान काल में साक्षात्कार हो जाता है मंत्रों का उनको सब मालूम हो जाता है मंत्र का ये छंद है ये देवता है ये स्वरूप है ये अर्थ है पूरा प्रकट हो जाता है अब जो जो मतलब गुरुकुल परंपरा से पढ़े हुए ऋषि हैं ना तो जिन शाखाओं को नहीं पड़ा वो भी ध्यान काल में स्फूरित हो गई तो जो स्फूरित हुई है वही जिस ऋषि के अंदर स्फूरण हुआ है वही मंत्र का दृष्टा माना गया है भगवत कृपा से तो पौसे वेदों का उपदेश तो अपोसे पेदों का उपदेश तो भगवान स्वयं करते हैं और शास्त्रों का निर्माण करते हैं मनु आदि के अंतर्यामी रूप से हम्म वेद का निर्माण कहाँ होता है वेदो उप्रेस करते हैं भगवान <गण>। जैसे आदमी जो है ना आप गीता का पाठ कर रखने वाला व्यक्ति सो जाए और सोकर गीता बोलने लगे तो गीता का निर्माण करने वाला है क्या तो वेद का निर्माण थोड़ा किया जाता है भगवान अनादि हैं, भगवान का संविधान रूप वेद भी कैसा है वेद ईश्वरीय संविधान है तो भगवान अनादि है तो उनका वेद भी, भी कैसा है हाँ यहाँ तक की वेदों की अनुपूर्वी में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना वेद को भगवान भी नहीं बनाते हैं इस बात को ध्यान रखना भगवान भी वेद को बनाने वाली नहीं है बना तो दी वेद लेकिन है वो क्या ईश्वर की आज्ञा रूप है ईश्वर भी अधीन है है ना जैसे कि जीव को भगवान बनाते हैं क्या हम्म, बना ना? ऐसा है ये अचेतन प्रकृति को बनाते हैं क्या है ये सब भगवान के अधीन है वेद तो को बनाया नहीं है ये तो सनातन धर्म में ये एक मत है कि वेद को बनाने वाला कोई नहीं है अपो से है मतलब किसी पुरुष की कृति नहीं है तो वहां ईश्वर की विकृति नहीं है है समझ लेना ईश्वर वेद का उपदेश ही करते हैं ना कि काल से चार सर्वे शाम भूतानाम अंतरयामी सन काल और सभी प्राणियों के अंतरयामी होकर दोबारा लगाना इस्थित तो प्रसाया इस काल आने पर विष्णु तथा रामकृष्ण आदि रूप से अवतार लेकर राम रामकृष्ण नृसि सब ले लेना रक्षा के लिए भगवान का अवतार हुआ है है ना मत्स्य अवतार भी रक्षा के लिए हुआ है पूर्मा अवतार भी रक्षा के लिए हुआ है सब ले लेना की स्थिति काल आने पर विष्णु तथा रामकृष्ण आदि रूप से अवतार ले लेकर अवतार लेकर के है ना अवतार लेकर के क्या करते हैं स्थापय रक्षा, रक्षा करते हैं लगा मनु आदि के अंतर्यामी रूप से शास्त्रों का निर्माण करके क्या करते हैं स्थापय मनु आदि के अंतर्यामी रूप से शास्त्रों की रचना करके क्या करते हैं आया? और सनमार्ग प्रदर्शार्ग सन्मार्ग प्रदर्शार्ग को दिखाते सनमार्ग को हाँ जब शास्त्र की रचना करेंगे तो सनमार्ग मिलेगा की नहीं मिलेगा सनमार्ग लेने वाले शास्त्र अनबार को दिखा करके क्या करते हैं रक्षा करते हैं रक्षा अच्छा और रक्षा किसी ने किसी काल में होती होती है ना तो काल भी हेतु होता है तो भगवान रक्षा करते हैं अच्छा ज, ज, ज, ज, ज, ज, ज, संसार में बहुत से प्राणी भी तो एक दूसरे की रक्षा करते हैं कुछ प्राणी सहायता करते हैं कि नहीं करते नहीं। तो काल कर। और सभी प्राणियों के अंतर्यामी होकर और सभी प्राणियों के सभी प्राणियों के मतलब सभी रक्षक जनों के अंतर्यामी होकर किसके कैसे रक्षक जनों के जैसे जो धर्मात्मा राजा होता है वो भी रक्षक होता है बहुत सारे शासक होते हैं अधिकारी होते हैं बहुत अच्छी जनता होती है रक्षा करने के स्वभाव वाली तो उनके अंतर्यामी होकर कौन रक्षा कर रहा है भगवान लगाइए कहां गया हां काल के और सभी जीवों के अंतर्यामी होकर सभी जीव कौन रक्षक जीवों के और सभी रक्षक जीवों के? के किसी किसी का स्वभाव होता है दूसरे को परेशान करना तो वो नहीं लेना है सभी रक्षक जीवों के अंतर्यामी होकर स्त्री करते हैं रक्षा करते हैं स्थापित रक्षित और सत्युगुण से युक्त होकर के वही यहाँ पर समझ लेना कि सत्युगुण तो प्रकृति का है है ना जीव का भी नहीं है ना परमात्मा का है लेकिन संसारी जीव इन गुणों से प्रभावित होता है उसकी प्रकृतियाँ इन गुणों के अरिण है न तो इस दृष्टि से ये जो यहाँ पर है ना जो मनुवादी से जीव जोड़ना मनुवादी क्या है ये जीव है तो ये सत्व गुण के अधिक होने पर ही तो निर्माण करते हैं है ना? सत्युगुण के अधिक होने पर ही निर्माण करते हैं सन्माज दिखाते हैं मतलब धर्मोपदेश करते हैं ठीक है कैसे सत्युगुण की वृद्धि होने पर तो सत् वाले मनुवादी हुए ना तो मनुवादी सत्गुण वाले हैं, तो इनके अंतरात्मा को भी क्या बोल दिया को सत्गुण से बोलते परम्परिया है ना भगवान तो जैसे संसारी जीव गुणों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं भगवान कभी भी गुणों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करते लेकिन गुणों से प्रेरित होने वाले जीव के अंतर्यामी होने के कारण उनको भी क्या बोल दिया गुण से युक्त होकर रक्षा करते हैं इससे की करते ऐसा समझेंगे ठीक है और क्या होगा संघारी प्रसि संघारी प्रसिद्ध रुद्र से अंत का अधिक क्या है रुद्रस्नकादीना सकल च भूतायामी सन् तमो गुणयुक्त संहरती पूर्णमेव पूर्णमद उदैच्य ओम पूर्णमादिष्य